बाहु अश्विनी अश्विनी, दोनों और आगे अग्नये जुष्टम निर्वपाणी मंत्रे सवित्रश् पूु ऊा भाव यहाँ क्या विचार लाते हैं? देवता है उसमें सविता अश्विनी पूषा अग्नि चार देवता है पहले आगे सवित प्रसव है आगे अश्विनी और बाहुभ्यम पूर्णो हस्ताभ्यम आगे अग्न अग्नि तो चार देवता है अश्विनी और तो यहां जो पूरी है सविता है अश्विनी है और पूषा है ये तो विकृति में भी ऐसे ही रहेंगे विकृति में इनका परिवर्तन नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये तीन देवता केवल इनका स्तुति किया जाता है ये कोई कर्मों का अंग नहीं है अग्नि जुष्टम निर्वपा इनके लिए किंतु तो कोई जुष्ट निर्वपन का बात नहीं है अग्नि देवता कर्मों में संबंधी होता है ये तीन देवता का केवल स्तुति किया जाता है इसलिए जब हम विकृति में जाएंगे वहा ये जो तीन देवता जिनका स्तुति किया जाता है वह भी उनका स्तुति किया जाएगा किन्तु जो अग्नि जो कर्मो में संबंधी होता है जिसके लिए हम निर्वपन करेंगे वहां तो किन्दु निर्वपन करने वाला देवता मतलब जिनको निर्वपन किया जाएगा वहां सूर्य है इसलिए आप अग्नि को वहाँ निर्वपामी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां निर्वापन सूर्य के लिए करना है बाकी तीन को स्तुति करना है उनको तो ऐसा कर देंगे तो वाक्य तो हो जाएगा वहाँ देवस्वा सवितु प्रसव है अश्विनोर बाहुभ्याम पुष्ण हस्ताभ्याम सूर्या जुष्टम निर्वपमी इस प्रकार की विकृति यह मंत्र हो जाएगा तो इसमें अभी सूर्याय जुष्टम निर्वपामी कहेंगे ये तीन का तो स्तुति करेंगे तो किंतु निर्वपन करते हैं सूर्य को इसलिए कहेंगे सूर्याय निर्वापामी ये जो हम निर्बन करते हैं ये सूर्य देवता के लिए करते है सवित्री ना, ना, जो ना सविता सूर्य ये सब अ, ये जो भग ये सब हम ऐसा शब्द व्यवहार कर देते हैं ये सब एक ही देवता सामान्यतया हम ग्रहण कर लेते हैं किंतु यहाँ अर्थात सविता कहने से और सूर्य कहने से ये स्तुति करने वाला ये अलग चीज है और मतलब जिसको कर्मांग भूतत्व तो है ना जिनको हबी प्रदान किया जाएगा वहां अलग लेना पड़ेगा ऐसे भी सविता सूर्य ये सब वही एक ही देवता नहीं होते है मतलब यहाँ हमको पता नहीं कि एक होगा हम लोग सामान्यतया कह देते हैं तो अवस्थी ने नमो बारह नामो कह देते वो सब एक ही है किंतु सर्वदा वो सब देवता वो एक ही नहीं है क्योंकि को लेकर के देवता अलग अलग होते है जो सूर्य होते हैं तो बारह महीना में उनका नाम अलग अलग पड़ता है जैसा कहते हैं ना कि प्रतियोगी अनुयोगी भय तो ये अलग अलग हो जाता है अभाव इसी प्रकार की मास भय वो देवता एक ही नहीं माना जाएगा इसी प्रकार के इसलिए अलग अलग कही भी कहते हैं कैसे ना ये मंत्र प्रकृति में व्यवहार हुआ है प्रकृति है दर्श पूर्ण मास दर्श मास में एक याग है आग्नेय याग आग्नेय याग में देवता है अग्नि तो इसलिए ये मंत्र क्योंकि प्रकृति का मंत्र है वहाँ देवता है अग्नि इसलिए अग्नय जुष्टम निर्वपा ये मंत्र है विकृति है सौर्य याग ये मंत्र अतिदेश होकर के सौर्य याग में प्राप्त होगा वहां किंतु देवता है सूर्य आप अग्नय जुष्टम निर्भो कैसे कहेंगे आपको सूर्य आय जुष्टम कहना पड़ेगा पूर्व पक्षी कहता है कि तीन देवता का वह नहीं होता है वह अर्थात परिवर्तन तो चतुर्थ का भी नहीं होगा तो सिद्धांत कहता है कि तीन देवता का वह नहीं होता है क्योंकि वो कर्म में अंगी नहीं है तो जो कहा गया कि गुण शब्द वो तीन देवता कर्म में गुण नहीं है उनका तो खाली स्तुति किया जाता है अग्नि किंतु जो है वो गुण है गुण अर्थात तो अभी ग्रहण करने वाला है तो पूर्व पक्षी कहता है कि अगर तीन का नहीं होता है तो चौथा तो का भी वह नहीं करेंगे किंतु सिद्धांत कहता है कि वो कर्मांग नहीं है जो तीन देवता उनका तो वह नहीं होगा किंतु जो चौथा वाला है वो अग्नि वो कर्मांग है तो कर्मांग होने से उसका तो वह करना ही पड़ेगा तो ये यहाँ विचार का सार है अग्नये जुष्टम निर्वपामि निर्वपा मंत्रे सवित्रीअ पुष्द ऊहा भाव उकृतिषु उह का अभाव उह अर्था परिवर्तन परिवर्तन का अभाव विकृति में इनका परिवर्तन नहीं किया जाएगा तत्र अग्नि त्र किम् अग्नि शब्द का भी अग्नि शब्द के लेकर के संशय दिखाते हैं त्र अग्निशब कि असमवेत वचन न उहितव्यम असमवेत वचन अर्थात तो असमब्ध अर्थात कर्म का अंग भूत नहीं है कर्म का अंग नहीं है तो न उहितव्य उसका वह उह परिवर्तन करने का आवश्यक नहीं है उत अथवा समवैत वचन ऊहितव्य समवैत अर्थात तो कर्म में अंगी है कर्म का अंग होने से अंगी नहीं अंग कर्म का अंग होने से उसका उहो करना पड़ेगा ये दो संशय होने से इत ये यहाँ तक संशय हो गया कर्म का अंग होगा तो उहो करना पड़ेगा कर्म का अंग नहीं है तो उहो नहीं करना पड़ेगा संशय होने से पूर्व पक्षी कहता है देवतांतरवाची सवित्रादि सब शब्दवत जो बाकी तीन देवता हो गए सविता अश्विन्य और पुषा इनका जैसा अग्निशब्द्यापी पाठात अग्नि शब्द भी निर्बपन का स्तुति के लिए पढ़ा गया यह भी कोई अंग नहीं है नहीं होने से न अग्नि शब्द का ही परिवर्तन करने का आवश्यक नहीं है इति प्राप्ते राधांत सिद्धांत सवित्रादि शब्दान सिद्धांत कहता है कि सवित्रदि शब्दान कर्मणी असमवेता वो कर्म में समवेत अर्थ नहीं है समवेद अर्थात अंग नहीं है नहीं होने से अग्निशब्द से च कर्मणि कर्मण अग्नि शब्द किंतु आग्नेय कर्म में समवेतार्थ है समवेता गुणभूत तो है हविग्रहण हविजूषण अभिजोषण कर्तृत्व कवि का सेवन करता है वो तो होने से दृष्टांत वैशम्यात पूर्व पक्षी दृष्टान्त दिया तीन का जैसे वह नहीं किए अग्नि भी वह मत करिए तो सिद्धांत कहता है कि दृष्टांत तो तीन को देकर के चौथा को कहते हैं ये दृष्टांत तो वैषम्य है अग्नि बाकी तीन के साथ बराबर नहीं है दृष्टांत तो वैषम्या अर्थात तो तो अग्नि शब्द का वह करना पड़ेगा पूर्व पक्षी कहता है कि अग्निशब्दे अंग नहीं है अग्निशब्द अगर कर्म का समवेत वचन अर्थात तो अंग होगा तो वह करना पड़ेगा पूर्व कहता है कि अंग नहीं है कैसे नहीं है पूर्व पक्ष कहता है नवि जुष्टत्व अभाव निर्वप से पहले जूषण का जोशण अर्थात सेवन जू प्रीति सेवन तो सेवन जब तक वो अर्पण नहीं किया तब तक सेवन नहीं होगा सेवन नहीं होगा तो देवता अंग नहीं बनेगा तो इसलिए निर्वपन क्रिया समय में जुष्टत्वअभाव अग्नि अंग नहीं बनेगा तोगात अग्निश्दोपी न निर्वापात पूर्व हवीष्व जुष्टत्व अभाव तद योगात तद अर्थात जोषण योगात निर्वाप से पहले जुष्टत्व जुष्टत्व जोषण सेवनम नहीं है नहीं होने से जोषण योगात तद योगात जोषण अग्नि अग्नि शब्द जोशन अग्निशब्दी समझ तो नहीं बनेगा क्योंकि अभी तो जोशन नहीं हुआ है सिद्धांत कहता है कि नहीं जुष्टम यथा यथावती तथा इति क्रिया विशेषण न आप कहते हैं कि पहले निर्वपन होगा बाद में जोशन होगा जब तक निर्बपन होता है जोशण नहीं होने से जोषण करता अग्नि अंग भूत में नहीं बनेगा क्योंकि जोषण नहीं हुआ सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं जुष्टम या क्रिया विशेषण अर्थात तथा निर्वपमी यथा निर्वपन जोषणम भवती अर्थात निर्वपन समान का जोषण चल रहा है तो ऐसे ही हम निर्बपन करता है जैसे कि जोषण होता है तो होने से निर्वपा क्रिया विशेषण भविष्य जोषण पर सति समेतार्थत्वात् ऐसा ही निर्वपन करता हूँ जैसे कि जोषण होता तो होने से भविष्यत जोषण अर्थात जैसे ही निर्वपन करेगा वैसे ही जोषण आरंभ हो जाएगा होने से अग्नि समबता है अर्थात अंग भूत है तस्मात्गे सूर्याय जुष्ट निर्वपाती है ऊपनीयम क्योंकि जोषण का अंगभूत होने से अग्निपद को हटा करके सूर्य पद का वहां वह करना पड़ेगा कल एक चतुर्थ पंक्ति में यहाँ छूट गया था इसे तवा ऊर्जे तत्र संशयः चतुर्थ पंक्ति में है ना किम प्राग दृष्टार्थ मंत्रावधेर एक मंत्र पूर्व पक्षी का मत है कि एक मंत्र है सिद्धांतिका मत है कि दो मंत्र है पूर्व पक्षी कहता है कि इसमें कोई क्रियापद का शब्द नहीं है ये तो केवल अध्ययन करना है अदृष्ट के लिए अदृष्ट है तो दोनों को एक ही मंत्र मान लीजिए एक ही अदृष्ट होगा दो क्यों मानेंगे, दो अदृष्ट कल्पना करना पड़ेगा गौरव दस होगा सिद्धांत कहता है कि क्रियापद का अध्ययार करके दोनों अलग अलग जागा में उसका व्यवहार होगा व्यवहार होने से इसको दो मंत्र मानना है ये उसका विचार है तो संशय दिखाते हैं कि प्राग अदृष्टा मंत्र बोलकर के पूर्वपक्षी कहता है सिद्धांत कहता है पूर्वपक्षी कहता है और सिद्धांत कहता है कि उत यवद तावत एकम यजुर् एक अन्य इति सिद्धांति का मत है कि यावदेव मिथ संबंधम जितने दूर तक तो संबंध है कहा तक ईषे तावत ये एक मंत्र मान लेंगे और ऊर्जे अन्य यजुरार ये सिद्धांति कहता है तो इति आगे हुए ईषे ता ऊर्जि पूर्वपक्षी आगे कहता है कि स्वयं पद समुदाय समुदायको मंत्र अदृष्टा एक से एवंट से कल्पना लाघवाद ये पूर्व का हुआ तो संशय में भी दोनों पक्ष आएगा आगे फिर पूर्व अपना बात को थोड़ा स्पष्ट कर देगा सिद्धांती फिर उसका खंडन करेगा तो संशय वाक्य में भी दोनों अर्थ रहना चाहिए संशय वाक्य हो गया तत्र संशय किंग प्राग अदृष्टार्थ मंत्र एक मंत्र पूर्व पक्षीय अंश है उत यावद ये जो पूर्व अंश है पूर्व पक्ष कह रहा है कि मंत्र अदृष्टार्थ है इसलिए एक मानेंगे किंतु यहाँ पंक्ति दिखता है प्राग दृष्टार्थ मंत्रावधर दृष्टार्थ तो यहाँ प्राग दृष्टार्थ का अर्थ है कि अध्याहार के बिना सामान्यतः देखने से तो प्राग दृष्ट अर्थ तो प्राग सूतार्थ, दृष्ट शब्द का अर्थ श्रुत तो अध्याहार कर लेने से दो अलग अलग है पता चल जाता है प्राग अर्थात तो अध्याहारम बिना अध्याहार नहीं करके आपात तो, तो देखने से जैसा पता चलता है ऐसे ही लेंगे ऐसे लेंगे तो ये एक मंत्र होगा प्राग दृष्टार्थ मंत्रावधेर अर्थात तो अध्याहारम बिना सामान्य तो यथा दृष्ट मंत्रावधि ये इसका अर्थ हो जाएगा अध्याहार के बिना सामान्य रूप से मंत्र का अवधि जितना दिखा जाता है अगर आप क्रिया का अध्यय कर लेंगे छिन्नदमी अनुमार्जमी ये अगर अध्यय कर लेंगे तो दो हो जाएगा अध्यार करने से पहले सामान्य तो मंत्र जितना दिखता है कहेंगे एक मंत्र है ये वहां तर्क देता है प्राग दृष्टार्थ अर्थात अध्याहारम बिना ये प्राग हुआ अध्यार कर लेने से तो अलग हो गया अध्याहारम बिना दृष्टार्थ अर्थात सामान्यत तो यथा दृष्टम यथा दृष्टम अर्थात यथाश्रुतम जैसे सुना गया है तो अध्यारम्भ बिना सामान्यत्व यथाश्रिष्ट मंत्रावधि ये वाक्य का यहाँ अर्थ है तो यहाँ तक तो ये सिद्धांत तो हुआ कि जहाँ पद सुनाई नहीं गया किंतु किन्तु अर्थ के लिए आवश्यक है वहाँ पद का अध्यय करना पड़ेगा अध्यार करके पद जन्य पदार्थ उपस्थिति होगा उनका अन्वय होकर के वाक्यर्थ होगा पद जन्य, जन्य पदार्थ पदार्थ उपस्थिति रीति का लक्षण कहे अविलंबन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति होना ये आस्ति? और योग्यता हो गया था हाँ यहाँ योग्यता है तात्पर्य विषयी भूत अर्थ का अबाध तात्पर्य विषयभूत अर्थ का वाद जो साक्षात पता चलता है वो अर्थवाद हो सकता है तात्पर्य विषयभूत अर्थावाद ये हो गया योग्यता और आकांक्षा पदार्थ नाम्पर्य तात्पर्य नहीं पदार्थान पदार्था ना परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व और आसती कहा गया पदार्थों का उपस्थिति न्यायमत में पदों का उपस्थिति अभिलबेन पदोच्चारण ये कहते हैं कि पदार्थ तो पदार्थोपस्थिति पदजन्य पदार्थोपस्थिति उक्तम टीका में कहते हैं ये आस लक्षण हो गया तदार्थ तो कतिविध कितने प्रकार के पदार्थ मूल में कहते हैं पदार्थ द्विवध श्य टीका में पदनिष्ठ शक्ति विषय शक्य पदनिष्ठ शक्ति शक्ति का जो विषय होता है उसको शक्य कहते हैं अर्थ नया लोग अर्थ कहते हैं पद वृत्ति लक्षण विषय लक्ष्य पद में रहने वाला जो लक्षण उसका विषय हो जाएगा लक्ष्य वृत्ते विद्यात, पदार्थ द्विविधम वृत्ति द्व पकड़ हो गया था पदार्थ तो कहेंगे की गौणी वृत्ति और एक है सिंह मानव तो कहते गौणिया वृत्ते है लक्षित लक्षणायाम अंतर्भाव से बक्ष्यमाण गौणी वृत्ति जो है वो लक्षित लक्षणा में अंतरभाव हो जाएगा एक तो हो गया लक्षणा एक हो गया लक्षित लक्षणा अर्थात लक्षित पदार्थ में लक्षणा को रखा जाएगा तो उसके लिए उदाहरण आगे देंगे द्विरेफ दूरेफ शब्द का अर्थ है कि दो रेफ है जिसमें यह हो गया द्विरेप शब्द का अर्थ तभी तो अभी कहने से हमको भ्रम लेना है तो अभी द्विराप ये शब्द से हम लेंगे कि भ्रम शब्द को क्योंकि उसमें दो रेप है दो रेप जिसमें अभी द्व्यूरफ शब्द से हम भ्रमर शब्द में पहुंचे तो अभी भ्रम शब्द से आगे भ्रमर अर्थ में जाएंगे तो होने से लक्षित का लक्षणा ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि द्वीरफ भ्रमर में पहुंचने के लिए एक लक्षण की है फिर आगे उसका अर्थ पहुंचने के लिए और एक लक्षण आ जाएगा तो उसको कहा जाता है लक्षित लक्षण आगे विचार देंगे इसको और ये जो गौणी लक्षणा होता है ये भी लक्षित लक्षणा में आ जाएगा कैसे हम कहते हैं कि सिंह माणव का तो सिंह कहने से सिंह से लक्षित हो गया क्रौर्य शक्ति उस शक्ति से लक्षित हो जाएगा वो मानव होने से लक्षित लक्षण में यह गौणी अंतर्भाव हो जाएगा तो आगे कहेंगे गौणिया वृत है लक्षित लक्षणायाम अंतर्भाव से बक्षमाण आगे कहेंगे बक्ष्यमाण में सानस की सूत्र से हुआ सदवा केवल लक्षण और केवल लक्षण गौणी अनंतर्भाव कहते हैं कि आप गौणी को लक्षणा में अंतरभाव कर दिए लक्षित लक्षणा में um, yeah. क्यों लक्षणा को गौणी में क्यों अंतर्भाव नहीं कर देते तो कहते हैं कि केवल लक्षण या गौणी अनंतर्भा न छुट गया गौणी अन भावात केवल लक्षणा किंतु गौणी में अंतरभाव नहीं होगा जो गौणी है वो अन्यत्र अंतरभाव हो जाएगा जो लक्षणा है वो गौणी में अंतरभाव नहीं होगा क्योंकि लक्षण ये प्रधान है गौणी ये गौण है अंतर्भाव इसलिए शक्य शक्यो लक्ष्यस्व इति विभाग इतिभाव दो विभाग हो जाएगा और जो लक्षित लक्षण कहेंगे ये भी एक प्रकार की लक्षणा ही है इसलिए अलग भाग नहीं होगा तयो तो ये हो जो शक्य और लक्ष्य ये दोनों तयो तो नीचे दे दिया तयो तो हो शक्य लक्ष्य तो यो आगे ऊपर पंक्ति तयो हो शक्ति लक्षण निरूपण आयत निरूपण शक्य और लक्ष्य का निरूपण शक्ति और लक्षण का निरूपण का आयत आयत अधीन तो शक्ति लक्षणा निरूपण आयत निरूपण यह बहुत हो जाएगा शक्ति लक्षणा का निरूपण का अधीन निरूपण है जिसका सक्य लक्ष्य का होने से सक्य स्वभाव अवगमार्थम आदो शक्ति निरूपयति सक्य क्या जानने के लिए पहले शक्ति का निरूपण करते हैं तो हो अर्थात सक्य लक्ष्य यो हो शक्य विशेषणीभूता शक्ति रित्यर्थ शक्य में उसका विशेषण है शक्ति क्योंकि शक्य कहेंगे शक्तिमान शक्य तो कहने से शक्तिमान पद भी है शक्तिमान अर्थ भी है इसलिए शक्तिमान शक्य कहने से उसमें शक्ति हो गया विशेषण शक्य का विशेषण ही भूत शक्ति रित्य और्थेशु बृत्ति। और्थेशु बृत्ति अर्थ अर्थेषु वृत्ति अर्थेश वृत्ति अर्थात अर्थ विषयिणी वृत्ति अच्छा मूल में पहले है तथा शक्ति नाम पदा नाम अर्थेषु मुख्या वृत्ति शक्ति किसको कहेंगे पद का अर्थ में मुख्या तो मुख्यावृत्ति ये शक्ति है तो जो अमुख्या उसको लक्षण कहेंगे जो यहाँ कहा पदा नाम अर्थेसु मुख्या अर्थेसु इसके लिए टीका में कहते हैं अर्थेश पदान कार्य अच्छा हाँ अर्थेश तो वृत्ति अर्थ विषयी वृत्ति अर्थ को विषय करने वाली वृत्ति पदा नाम वृत्तिं अर्थेश प्राभाकराण प्रभाकर और भाट ये दोनों का पद अन्वय में भेद है वेदांति लोग भाट मत के अनुसार चलते हैं ये प्रभाकर कहता है कि कार्यन्वित पद ही वाक्य का घटक बनेगा कार्यान्वित अगर आप ऐसे वाक्य कह देंगे जिसमें कोई कार्य नहीं है घटो अस्ति इस प्रकार की कह देंगे कहेंगे तो इस वाक्य से आपको ज्ञान नहीं होगा घटम पश्च्य कहेंगे तो ये जो वाक्य हुआ ये जो घट हो गया ये कार्य से अन्त तो हुआ अस्ति ये भी कार्य है कहते अस्ति एक क्रिया है व्याकरण में मानते हैं किन्तु वहां कोई स्पन्दात्मक को, चलनात्मक को, और जैसे कहते हैं ऐसे क्रिया वो नहीं है तो जिस क्रिया में कोई परिवर्तन होगा वहां बाल को दर्शन से वो ज्ञान होगा तो जहां कोई परिवर्तन नहीं होगा उसको क्रिया नहीं कहा जाएगा तो प्रभाकर कहेगा कि क्रिया अन्वित शब्द में ही शक्ति का ग्रहण होगा जहाँ क्रिया अन्वित शब्द नहीं है उसमें शक्ति ग्रहण नहीं होगा इसलिए क्रिया अन्वित जो पद होगा वही वाक्य का घटक होने से वाक्यार्थ ज्ञान होगा इसलिए शक्ति मानेगा कार्यान्वित शु एवं वृत्ति अर्थात शक्ति पदा नाम कार्यान्वितेश कार्य अर्थात तो जो चलनात्मक उससे अन्वित तो होगा जो अर्थ उसमें वृत्ति है बदता प्रभाकराण नया भाटल लोग कहेंगे कार्यान्वित होना आवश्यक नहीं है क्योंकि कार्यान्वित अगर हो जाएगा जो सिद्ध पदार्थ तो बोध वाक्य होंगे वो सब तो अवोधक हो जाएगा फिर उसमें ज्ञान नहीं होगा इसलिए लोग कहते हैं कि योग्य अन्यता होना चाहिए कार्य से अन्वित होना ऐसा नहीं योग्य के साथ अन्य होना चाहिए नहीं। नहीं। पदा नाम कार्यान्वित अर्थेश वृत्ति बदता प्राभाकरण निराकर्य मणवात आह इसलिए कहते हैं अर्थेशु मुख्यान्वित अर्थ ऐसा कहने का आवश्यक नहीं है मूल में कहा अर्थेश मुख्यावृत्ति तो कार्यान्वित होना आवश्यक नहीं है लक्षणायाम इति ना लक्षणायाम अतिव्याप्ति वाराण ई काट देना है लक्षण आमति म होना चाहिए मी ई कट जाएगा आगे व्याप्ति के साथ एक पद हो जाएगा ऊपर का वो हरीजंडा लाइन जोड़ देना है लक्षणायाम आम अति व्याप्ति वाराणा तो खाली कहेंगे पदा नाम अर्थेसु वृत्ति शक्ति कहेंगे लक्षण में भी जाएगा इसलिए कहा मुख्या व्यक्ति लक्षण अतिव्याण मुख्या उदाहरण देते हैं मूल में यथा पृथु आदि आकृति विशिष्टे वस्तु यहां पृथुनोदराशि वृत्ति घटपद पृथु आदि आकृति विशिष्ट वस्तु में घटपद की वृत्ति ठीक है में पृथु पृथु विपुल बुधन च बुधनमें वर्तुम यदुदर विपुल है और वर्तुल है यद उदरम पृथु बुद्धर तद आदि ग्रीवादे पृथु बुद्धनोदरादि आकृति कहा मूल में आदि कहने से ग्रीवा <coughs> बहुत ग्रीवापुल बर्तुम चुदर तदि ग्रीवादे कंबु ग्रीवादिमन कहते कंबु अर्थात कंबू अर्थ क्रीवादे तदाकृषि विशिष्टे स्में घटकी वृत्ति नया किलो कहते हैं शक्ति संकेत कहते हैं ईश्वर संकेत स च परमेश्वर इच्छा अनेक पदेन अयम इति एवं रूपा तो पदार्थ नया एक लोग शक्ति को पदार्थांतर नहीं मानते हैं इसलिए तर्क में पहले खंडन हुआ ना जब ये आ, सात पदार्थों कहते हैं ये लोग कहते हैं कि शक्ति भी और पदार्थांतर आएगा नया एक लोग पदार्थांतर नहीं मानते हैं तो न तो पदार्थांतरम क्यों कहते हैं माना भावत इति नयायिकराचे उनका निराकरण करते हैं मूल में साच सांतर मीमांस का लोग शक्ति को पदार्थांतर मानते हैं ठीक है में ये मते शक्ति मात्र से पदार्थंतरता शक्ति मात्र पदार्थांतर है तेसा मते पदनिष्ठा निष्ठा शक्ति पदार्थांतरम इति कि वक्तव्य शक्ति मात्र के अन्य पदार्थ है साथ में नहीं आएंगे तो पद में रहने वाला जो शक्ति वो भी पदार्थांतर इसमें क्या कहना है मूल में सिद्धांते मे सिद्धांत में वेदांत सिद्धांत में शक्ति ये पदार्थान्तर अर्थात ये कारण पदार्थ से भिन्न है टीका में तथाच तथा चक् पदारे दाहादील अनुपपत्तिरेव प्रमाण अनुपपत्ति अर्था अर्थापत्ति दाहि लक्षण कार्य अनुपपत्ति अगर शक्ति को पदार्थांतर नहीं मानेंगे दाहदि कार्य नहीं होगा तो पदार्थांतर अगर नहीं मानेंगे, तो क्यों नहीं होगा कहेंगे कि बन्ही है तो अगर आप कहेंगे कि शक्ति भिन्न पदार्थ नहीं है तो बन्ही स्वरूप मात्र विद्यमान है अपनी अब बन्ही है और चंद्रकांत मणि रख दिए बनी का स्वरूप विद्यमान है शक्ति तो कुछ भिन्न पदार्थ नहीं है अगर आप कहेंगे तो अग्नि स्वरूप विद्यमान है तो दाह होना चाहिए किंतु तो दाह कार्य नहीं हो रहा है इसलिए मानना पड़ेगा और कुछ भिन्न पदार्थ था जो कि चंद्रकांत मणि के चलते वो नाश हो गया अगर भिन्न पदार्थ नहीं है तो बनी तो है दाह भी होना चाहिए इसलिए कहते हैं दाहि लक्षण कार्य अनुपत्ति चंद्रकांत मणि रखने से नहीं होता यही प्रमाण है कि शक्ति पदार्थांतरण और नयायिक कहेंगे कि ये जो चंद्रकांत मणि है वो प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक रह जाएगा तो कार्य होगा तो नयायिक मानते हैं प्रतिबंधक अभाव होना चाहिए अभी प्रतिबंधक है तो वेदांत कहते हैं कि प्रतिबंधक का, तो। प्रतिबंध का भाव से तू अभाव तया न हेतु तो का अभाव ये अभाव है अभाव कभी भाव पदार्थ के लिए कारण नहीं होगा अभाव तो अभाव के लिए प्रयोजक हो सकता है कपाला घटा तो भाव ये अभाव अभाव के लिए प्रयोजक कारण नहीं मानते हैं प्रतिबंध का भाव से न हेतु इसलिए सिद्धांत अनुमान देता है दाह्य बनि निष्ठ स्व अनुकूल शक्ति पूर्वक कार्यवाद घटव जो दाह कार्य पक्ष हो गया बन्ही निष्ठ स्व अनुकूल स्व पद से दाह बनि निष्ठ दाह अनुकूल शक्तिपूर्वकम कार्यवाद घटप अभी घट हो गया दृष्टांत तो। उसमें हेतु रह गया हेतु क्या है कार्य तो हेतु रह जाएगा घटो में और अभी घटो में साध को भी आना चाहिए तो दाह कार्य के लिए बन्ही निष्ठ स्व अनुकूल शक्तिपूर्वक और बन्नी हो गया ये दाह का अर्थात आश्रय शक्ति का आश्रय ऐसे जब घट लेंगे घट के लिए आश्रय कौन होगा घट का आश्रय हो? कपाल, कपाल। तो इसलिए यहां कहना पड़ेगा साध्य को बन्नी हटा करके कपाल कहना पड़ेगा कपाल अनिष्ठ स्व अनुकूल शक्तिपूर्वक सो अर्थात घट कपाल अनिष्ठ घट अनुकूल शक्तिपूर्वक ये साध्य हो जाएगा अच्छा भाव तो होने से दृष्टांत में जैसे साध्य सिद्ध हुआ ऐसे दाह कार्यो में भी सिद्ध होगा कहने का आश्रयनिष्ठ मतलब बन्ही शब्द जो दिया ना वहाँ बन्नी हटा करके साध्य में जुड़ेगा आश्रय आश्रय अनिष्ठ सु्य अथवा कारण आश्रय नहीं लेकर कारण ले लीजिये कारण कार्य अनुकूल शक्ति पूर्वक वही जो मूल में दिया कारण कार्य अनुकूल शक्ति मात्र से तो बनी शब्द से कारण ले लीजिए और स्व शब्द से कार्य ले लीजिए कारण अनिष्ठ कार्य अनुकूल शक्ति पूर्वकम ये साधे हो जाएगा तो जब घट में जाएंगे वहां कारण अनिष्ठ कारण हो गया कपाल कपाल अनिष्ठ कार्य हो गया घट घट अनुकूल शक्तिपूर्वक तत्व में आ जाएगा उपलक्षण में तत्व ये जो प्रमाण दिए अनुमान प्रमाण ये उपलक्षण उपलक्षण का लक्षण कहते हैं स्वग्राहकृति और क्या स्व इतर कहते हैं श्रुति परा से शक्तिर्वविधा शूयते तो अशराशक्ति अच्छा परविधावर शक्त सर्वनाचिता ज्ञानगोचराती स्मृति सर्वना शत अचित ज्ञान का गोचर पता चलता है अनुमान इत्यादि से पता चलता है ये सब इत्यादि सूती स्मृति वचनानि वचना पृथक शक्ति सद्भावे मान शक्ति एक पृथक पदार्थ है कारण से भिन्न पदार्थ है ऐसे ही प्रमाण है टीका में नु सं कारणसु कार्याया शक्त कारण में कार्य से अनुमे शक्ति हो चाहे अनुमे शक्ति कारण में चाहे हो प्रकृति के न कार्य पद निष्ठा शक्ति अनुमीयते पद में शक्ति है आप घट में कपाल में शक्ति है वो तो अनुमान से कर दिए किंतु पद में शक्ति है इसको कैसे अनुमान करेंगे इति अपेक्षा आह मूल में कहते हैं सा तत्त तो पद जन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्य अनुमेय पद से पद जन्य पदार्थ ज्ञान होता है ये कार्य हो गया ये समान है जैसे घटक कपाल लिया गया जैसे बंधी दाह लिया गया यहाँ भी ऐसे पदार्थ ज्ञान से हो जाएगा पदार्थ ज्ञान हो जाएगा कार्य और पद अनिष्ठ पद हो गया कारण टीका <coughs> में अनुमान दे दिए पदार्थ ज्ञानम पदनिष्ठ स्व अनुकूल शक्ति पूर्वकम यहाँ कारण के स्थान पर किसको लिखे हैं पद और पदार्थ को तो स्व से ले लिया पदार्थ ज्ञानम पदनिष्ठ स्व पदार्थ ज्ञान अनुकूल शक्ति पूर्वकम पद जन्य पदार्थ ज्ञान रूप कार्यवाद ये कार्यत्वाद हेतु तो ही इतना है कार्यत्व कार्य क्या है पद जन्य पदार्थ ज्ञान यही कार्य है इति एवं अनुमेय इत्य अनुमेय शक्ति अनुमेय एवं शक्ति निरूपय शक्य लक्ष्य शक्ति का निरूपण होने पर शक्य का निरूपण होगा कहा था मूल में कहते हैं शक्ति शक्ति अर्थात पदा नु मुख्यावृत्ति जो पहले कहा था तो शक्ति विषयत्व ठीक है मैं उपलक्षण शक्ति विषयत्म उक्त लक्षण जो मूल में कहना तादृश शक्ति विषय तुम तो, इसके तादृश अर्थ कहते हैं उक्त लक्षण जो कहा गया था अर्थेसु मुख्या वृत्ति ये हो गया शक्ति तत्व शक्य तुम जातेर व्यक्तिर अभी शक्ति कहने से पद से शक्ति इसके द्वारा हम मुख्य अर्थ को समझते हैं उसको शक्य कहते हैं तो ये जो शक्य ये जाति होगा अथवा व्यक्ति होगा ये प्रभाकर मीमांस का का सब इसमें अलग अलग मत है इसका विचार आगे आरम्भ करेंगे ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकरं शंकराचार्यं शंकर शंकर्यूम तो व्यादेहाय